ब्रह्मसूत्र के उपोदघात भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं उपोदघात भाष्य में भगवान भाष्यकार अध्यास जैसे प्रत्यक्ष अनुमान तथा अर्थापत्ति प्रमाण से ज्ञापित होता है ऐसे शास्त्र से भी प्रतिपादित होता है ये बता रहे हैं तथा तो ही ब्राह्मणों यजेत इत्यादि वाक्य से यही बताया गया कि शास्त्र प्रमाण से भी अध्यास निश्चित होता है फिर अध्यास प्रत्यक्ष अनुमान अर्थापत्ति और आगम चार चार प्रमाणों से निश्चित जो अध्यास हैं वह किसमें किस का अध्यास होता है ये जिज्ञासा होने पर इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए पहले अध्यास का जो पूर्व में लक्षण बताया गया था उसका स्मरण कराएं भगवान भाष्यकार अध्यासों नाम अतस्में तद्बुद्धि इति मह से और फिर बता रहे हैं कि किसमें किसका अध्यास होता है तो सबसे पहले देह विशिष्ट आत्मा में बाह्य शब्दित तो वर्त अपने शरीर से भिन्न रूपेण निश्चित तो पदार्थों के धर्मों का अध्यास अपने शरीर विशिष्ट आत्मा में इसका उदाहरण बताया गया पुत्र सकलेषु विकलेषु वा अहम एवं विकल सकल वाई बाह्यधर्मा आत्मनि अध्यक्षति अब तथा देहधर्मा इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार टीका में है मनो विशिष्ट आत्मनि अद्यस्यतीह तथा तो जैसे देह विशिष्ट आत्मा में अभीस्वस्प पुत्र पुत्रदारादि का सकलत्वादि धर्म आरोपित हुआ ऐसे देह तथा इंद्रिय के धर्मों का आरोप अंतकरण विशिष्ट आत्मा में होता है अपने ही अहमास्पद तथा ममतास्पद उपाधिभूत स्थूल शरीर तथा बाह्य इंद्रियों के जो धर्म हैं स्थूलत्वादी मुकत्वादि इनका अध्यारोप शुद्ध आत्मस्वरूप में नहीं अपितु अंतकरण विशिष्ट आत्मस्वरूप में होता है ये यहाँ पर कहा गया कि देहेंद्रिय धर्मान यानी अपने अहंता ममसास्पद शरीर तथा बाह्य इंद्रियों के धर्मों का मनोविशिष्ट आत्मा में अध्यास करता है भ्रांतजीव इत्या इस अभिप्राय से भस्कर भगवान ये वाक्य लिखते हैं कि तथा देहध धर्मान स्थूलो अहम षोहम गौरो अहम तिषा गच्छा लंघयामी चेती तो ये देह के धर्म का अंतकरण विशिष्ट आत्मा में आरोप के उदाहरण है तो स्थूलो शरीर यदि स्थूल है मोटा है तो शरीर के स्थूलत्व धर्म का आरोप अंतकरण विशिष्ट आत्मा में करके कहता है कि मैं स्थूल हूँ शरीर यदि दुबला पतला है तो शरीर के कृषत्व धर्म का आरोप आत्मा में करके व्यवहार करता है कि कृषो अहम शरीर यदि गौरवर्ण वाला है तो शरीर के गौर वर्ण का अंतकरण विशिष्ट आत्मा में आरोप करके गौरव अहम और शरीर यदि खड़ा है तो शरीर के खड़े पना का अभिमान वो आरोप कर लेता है अंतकरण विशिष्ट आत्मा में और ये व्यवहार करता है कि मैं खड़ा हूँ खड़े स्वरी हूँ और शरीर यदि गति क्रिया कर रहा है तो ग्छा ये शरीर की गमन क्रिया का आरोप आत्मा अंतकरण विशिष्ट आत्मा में करके गच्छा अहंगनता ये व्यवहार करता है तो यदि शरीर लंघन करता है तो अहम लंघयामी ये व्यवहार होता है इस प्रकार ये शरीर के धर्मों का अंतकरण विशिष्ट आत्मा में आरोप का उदाहरण हुआ ऐसे इंद्रिय धर्मों का आरोप अंतकरण विशिष्ट आत्मा में करता है इसके उदाहरण हैं तथा इंद्रिय धर्मान मूक काण है क्लीब बधिर अंधो अहम् इति तो यदि जन्मत ही किसी किसी की वाघ इंद्रिय नहीं होती गूंगा होता है तो वाघ इंद्रिय तो होती है लेकिन वाघ इंद्रिय का गोलक खराब होने से वाघ इंद्रिय का व्यवहार वदन रूप नहीं होता तो मान लेता है कि मूको अहम तो वाग इन्द्रिय के व्यापार का धर्म का आरोप तो, अंतकरण विशिष्ट आत्मा में करके मुकत्व का ये हुआ व्यवहार ऐसे कोई सुन नहीं सकता बधीर है तो बधीरो अहम कोई तेढ़ी आँख वाला है तो काणो अहम और क्लिबो अहम अंधो अहम इत्यादि इंद्रिय धर्मों का आरोप अंतकरण विशिष्ट आत्मा में करके व्यवहार होता है इसके उदाहरण है थोड़ी टीका है एक वाक्य में इसको देखिए कृष्वादी धर्मवतो देहादे कल्पितत्वात् आत्मनितात्न कल्वात्त तत्म अध्यस्ता मंत्यम कृष्वादी धर्मवान जो देहादी है इनका आत्मा में रूप से अध्यारोप होने से तदर्मा देहादि धर्मा देह इंद्रिय धर्म साक्षात आत्मनि अध्यस्ता इति इति मंतव्य साक्षात यानी केवल आत्मा में ऐसा नहीं समझना हाँ तो साक्षात आत्मनी अनाध्यस्ता ऐसा लगाना ना अध्यस्त लिखा है न तो कृष्त्वादि धर्म व तो देहादे आत्मनिदात्मे न कल तादात्मे न तृतीया रखते हैं यदि तो यह सब तो मैं निकालते तो तात्मे न कल्पितत्वादात्म्य न कल्पित्वात्थ ये सबके पास एक जैसी पुस्तक है वो कैलाश वाली है वो धर्म कृषिवादि धर्म हो तो देहादि आत्मनि तादात्मे न धर्मा साक्षात साक्षात्मनि अध्यस्ता या तो हाँ वो तो मनोविशिष्ट आत्मा ही है तो पहले लिखा ही है ना न हाँ। तो यानी देह इंद्रिय धर्मान मनोविशिष्ट आत्मनि ये पहले लिखा है ना अवतरण में इसे कहा जा रहा है तथा कृष्वादी धर्मवतो देहादे आत्मनि आत्मनिता कल तम साक्षा आत्म अध्यस्ता मंत्य दूसरे टीकाकार क्या लिखता है प्रसिद्ध भेदानाम अपि प्रसिद्धभेदानी आत्मनि आत्म सति प्रसिद्ध अप्रसिद्ध भेदा सूत्र मुख्याध्यास इति आह तथा वैकल्यादीना स्वदेह द्वारा आत्मनि अध्यासद तो भाष्य में जैसे आत्मनि शब्द का अर्थ टीका में टीका करने देह विशिष्ट आत्मा किया न जैसे पूर्व में था बाह्य धर्मा आत्मनी अध्यक्ष वहाँ आत्मनी शब्द का अर्थ है देह विशिष्टे आत्मनि ऐसे भाष्य में तो एक ही जगह आत्मनी शब्द का प्रयोग हुआ सामान्य रूप से लेकिन उसका विशेषण अलग अलग को बनाना जब बाह्य पुत्रादि का सकलत्वादि धर्म अध्यारोप बताना है धर्म पुत्रादि का धर्माध्यास बताना है तो आत्मनी शब्द का अर्थ करना होगा देह विशिष्ट आत्मनि जिसको माध्यम बना करके हो रहा है उसको ऐसे देह के स्थलत्वादी धर्मों का और इंद्रिय के मुकत्वादी धर्मों का आरोप आत्मा में करते हैं तो अंतकरण को माध्यम बनाते हैं इसलिए मनोविशिष्ट वहां पर कर दिया ऐसे यहां पर भी ये क्या नाम समझना कृषत्वादी धर्मों तो देहादे आत्मनि यानी मनोविशिष्टे आत्मनि कादात्म कल्पित्वाद तदर्मा साक्षाद आत्मनि अध्ययता साक्षात शब्द का प्रयोग करने से ये गड़बड़ हो गया ना है क्या नहीं नहीं प्रत्यक्ष भी नहीं खाली आत्मनि यह मनोविशिष्ट आत्म ऐसा वो तो आगे के लिए लिखा ये लिखते हैं आनंद गिरी भी अत्र अहंकार द्वारा आत्मा अधिष्ठानम देह और इंद्रिय के धर्मों के अध्यास में आत्मा अहंकार द्वारा अधिष्ठान है सीधा नहीं ये नीचे से तीसरी पंक्ति में अंतिम में है न्याय निर्णय में अच्छा अहंकार द्वारा आत्मा अत्रयने देह इंद्रिय धर्माध्यासे अत्र अने देह इंद्रिय धर्माध्यासे अहंकार द्वारा आत्मा आत्माधिष्ठान सीधे नहीं अहंकार द्वारा अहंकार अहंकार द्वारा वो अधिष्ठान अब आगे हैं में हैं जो तथा अंतकरण धर्मान पद इसका अवतरण है टीका में अज्ञात प्रत्यग रूपे साक्षिणी मनोधर्माध्यासम आह तो साक्षी में मन के धर्मों का आरोप अंतकरण विशिष्ट आत्मा में तो देहधर्म तथा तो बाह्य इंद्रिय धर्मों का आरोप और अंतकरण धर्म अंतकरण स्वयं भी एक अनात्मा है और उस अंतकरण के धर्म इच्छादि का भी आत्मा में आरोप होता है उन धर्मा धर्माध्यास के का अधिष्ठान कौन बनेगा वो तो साक्षी अंतकरण के इच्छादि धर्मों का अध्यास जो होगा वो साक्षी में होगा कैसे साक्षी में तो साक्षी का भी एक विशेषण है अज्ञात प्रत्यक रूपे साक्षिनी मनोधर्मा अध्यक्ष तो अज्ञात प्रत्येक रूप साक्षी का मतलब अज्ञात कहते हैं अज्ञान के विषय को अधिष्ठान अज्ञात होता है ना ज्ञात रस्सी में सर्प तथा सर्प धर्मों का अध्यारूप नहीं होगा अज्ञात नहीं होता है अधिष्ठान अज्ञात होता है तो इसलिए अज्ञात जो प्रत्यक यानी आभ्यंतर रूप आत्मा है साक्षी है उस साक्षी में मनोधर्मों का अध्यास भगवान भाष्यकार बता रहे हैं तथा अंतकरण इत्यादि से हाँ। वो है भ्रांतिज अंतकरण का संबंध साक्षी के साथ जब उपयुक्त करते हैं या ये साक्षी करते हैं तो साक्षी में आरोप होता है लेकिन वह वास्तविक नहीं होता भ्रांति मुक्त भी होता है यही साक्षी ही साक्षी को ही मुक्त भी होना है जो नित्य मुक्त है ना उसमें अध्यारोपित तो, जो अंश है उसका परित्याग उसको एक प्रकार से यानी वैसा जीव नहीं समझना जैसा प्रमाता है, है। हाँ आंतक करण में संकल्प आदि होंगे और वो आरोपित होंगे आंतक मनसो मनोयत करके जो कहा है ना मन उपहित तो, मन के सन्निहित तो, आत्मा की प्रेरणा से मन में संकल्प आदि होंगे जैसे स्पटिक में सन्निहित पुष्प की लालिमा का आरोप होता है उस समय भी स्फटिक सफेद ही होता है ऐसे ही अंतकरण के संकल्प आदि का जिस समय आरोप हो रहा है उस समय भी साक्षी शुद्ध ही है और वही यानी बुद्धि अधिष्ठान चैतन्य समझ जो पंचदशी का जीव की व्याख्या करने वाला श्लोक है ना अधिष्ठान बुद्धि तथा बुद्धिस्तर चिदाभास इनका संघात जीव है तो उस संघात अंत जो अधिष्ठान अंश है हाँ। उसी में जीव के अंतक क्या नाम अंतकरण के धर्मों का आरोप कहा जा रहा हाँ। आरोप हाँ ये कहा जा रहा तो अज्ञात प्रत्यकूपे साक्षिण मनोधर्मा अस मनोधर्माध्यास आह तथा अंतकरण काम संकल्प विचिकित्सा अध्यवसायादी अध्यक्ष्य पद का आत्मनि अध्यति इन दोनों पदों का अनुवर्तन लुरू में है न बाह्य आत्मनि अध्यस्य ये प्रत्येक में आत्मनि अध्यक्ष्यति ये दो पद आएंगे देहधर्मान आत्मनि अध्यक्षती इंद्रिय धर्मान आत्मनि अध्यक्ष्यति ऐसे अंतकरण धर्मान आत्मनि अध्यक्ष्यति वे अंतकरण के कौन से धर्म हैं तो बताएं कि काम संकल्प विचिकित्सा अध्यवसाय आदि ये धर्म अंतकरण के साक्षी में आरोपित होता है। रहेगा अलिप्त तो लेकिन भाषेंगे उसी में प्रतीत होंगे उसमें जैसे स्फटीक ही लाल प्रतीत होता है लेकिन लालिमा से उसका संबंध नहीं होता अधिष्ठान अध्यस्त के गुण दोषों से अलिप्त तो रहता है न वैसा है तो यहाँ तक ये धर्माध्यास बताया अंतकरण के धर्मों का तो सीधे आत्मा में आरोप अब धर्मी अध्यास बताया जा रहा है धर्माध्यास धर्मी अध्यास पूर्वक हुआ करता है तो जिस धर्माध्यास को बताया गया वह धर्माध्यास धर्मी अध्यास के बिना अनुत्पन्न है इसलिए अब धर्म धर्मी अभ्यास भी बता रहे हैं तो ये कहते हैं अंतकरण साक्षीनी अच्छा ये एवं इत्यादि का अवतरण है टीका में पूर्व इसमें धर्माध्यास उक्त तद्वत एवं धर्मी अभ्यास आह एवमिति को बता करके अब धर्मी अध्यास को बताया जा रहा है इत्यादि से भाष्य भाष्यमय है प्रत्ययीनमशेष स्व प्रचार साक्षिण प्रत्यग आत्मनि अध्यस्य तत्यगात्म सर्वसाक्षिण तद्ण अंतरणा अध्यति हैं अहम् प्रत्ययीन अशेषस्व प्रचार साक्षिण तो अहम् प्रत्ययी शब्द का अर्थ है अहम् प्रत्यय प्रत्ययन अंतकण और उस अहम प्रत्ययी अंतकरण का अशेष स्वप्रचार साक्षीनी प्रत्यगात्मनी अध्यास तो स्वप्रचार इसमें स्व शब्द से अंतकरण को लेना प्रचार शब्द से लेना उसके व्यापार को तो स्वप्रचार शब्द का अर्थ निकलेगा अंतकरण का व्यापार तो अंतकरण के जितने भी व्यापार हैं उन सब व्यापारों को लेने के लिए अशेष स्व प्रचार अशेष स्व प्रचार शब्द का अर्थ निकलेगा अंतकरण के समस्त व्यापार और उनका साक्षी अंतकरण के समस्त व्यापारों का जो प्रकाशक अवभाषक उसमें अंतकरण के अंतकरण का स्वरूपाध्यास तादात्म्य में स्वरूपाध्यास हैं और संसार काभ्यास भी है अंतकरण अनात्मा है ना वह साक्षी में कल्पित है अंतकरण के समस्त व्यापारों का अवभाषक सत्तास्फूर्ति प्रदायक जो चेतन वो हैं प्रत्यगात्मा साक्षी उसमें अहम प्रत्ययी का अध्यास अहम प्रत्ययी यानी अंतकरण वो धर्मी है इसलिए कि इच्छा जी उसके धर्म हैं इच्छा जी इसके धर्म है उसको कहा जाता है धर्म और उसका अध्यास है साक्षी में कैसे साक्षी में तो वो है अंतकरण के समस्त व्यापारों का अवभाषक जो साक्षी उसमें अंतकरण का अध्यास अंतकरण का स्वरूप अध्यास है यानी स्वरूप कल्पित है अर्थाध्यास में ये अध्यस्त वस्तु अंतकरण है धर्मी रूप अंतकरण और उसका संसर्ग भी अर्थाध्यासी ही है आत्मा में संसर्गाध्यास भी संसर्गा वो संसर्ग है तादात्म्य और स्वरूप भी अध्यस्त है और आत्मा का केवल अंतकरण के साथ संसर्गाध्यास है अध्यास नहीं इसे कहा जा रहा है तंच इत्यादि से भाष्य में कि इसको तंच इत्यादि का अवतरण भी टीका में है उससे पहले टीकाकार ये जो वाक्य वाकया एव अहम प्रत्येनम अशेष्व्रचार साक्षिणी प्रत्यगात्म अध्य इसकी व्याख्या करते हैं अंतकरण साक्षिण अभेदेन अध्य तमादी अध्यस्यति मंत्य तो ये अध्यक्ष का अन्वय पूर्व के साथ करना अध्यक्ष तो एक क्वा प्रत्यय है ना लेपादेश हुआ है ये पूर्ण क्रिया नहीं है पूर्वकालिक क्रिया है तो ये अहम प्रत्ययीन अशेष्व प्रचार साक्षिण आत्मनि अध्य अतरण अध्यति आत्मनि अध्यक्षति ऐसा अन्वय करना ये यहाँ पर कहा कि अंतकरण साक्षिण अभेदेन अध्यक्ष तदर्मा तदर्म यानी अंतकर्णधर्म वे कौन है तो काम आदि काम आदि में आदिशब्द से संकल्प संशय आदि लेना है तो इति मंतव्य ऐसा समझना स्व प्रचार साक्षिनी में स्व प्रचार शब्द का अर्थ करते हैं मनोवृत्तियाँ अंतकरण के व्यापार स्व यानि अंतकरण उसका प्रचार यानि व्यापार वो है वृत्तिरूप और प्रत्येक आत्मनी ये साक, साक्षी का वो है ना विशेषण, है साक्षी कैसा है तो प्रत्येक आत्मा है तो प्रत्येक आत्मा में ये जो प्रत्यक्ष शब्द हैं विशेषण आत्मा में उसका अर्थ कर रहे हैं कि प्रति यानी प्राति लोम में में प्रति पूर्वक अंशुगतो धातु से प्रत्यक शब्द बनता है किन प्रत्यय हो करके प्रत्यक बना तो प्रति इस उपसर्ग का अर्थ है प्रातिलोम में और प्रातिलोमेना शब्द का अर्थ है विपरीत विलक्षणतया प्रतिलोम कहा जाता है विपरीत को विपर्य को तो प्रति यानी प्रातिलोम यानी विपर्या न तो विपर्य किसका लेना है तो विपर्य लेना है अहंकार आदि का अंतकरण का तो अंतकरण तो कैसा है कि असत है दुखात्मक है और जड़ है ये अंतकरण का स्वभाव है असत जड़ दुखात्मक और इससे विपरीत आत्मा है सत है, चेतन है और दुखन रूप नहीं है आनंद रूप है ये है प्रातिलोम्य अंतकरण का आत्मा में प्रतिलोम्य है सचित आनंद रूपता इससे विपरीत है अंतकरण असज्जड़ दुख रूप है इसलिए प्रति का ही प्रत्येक में प्रति का ही अर्थ करते हैं प्रति यानि प्रातिलोम्य नी असजड़ दुखात्मक अहंकारादि विलक्षणतया ये प्रतिकार्थ है प्रत्यक में तो असज्जड़ दुखात्मक जो अहंकार आदि है उससे विलक्षण उसका वैलक्षण्य क्या होगा तो सचित ये नत्यक में प्रतिकार्थ निकलेगा सचित सुखात्मकत्वे न और अंचु धातु गत्यर्थक है गत्यर्थक धातु का ज्ञान भी अर्थ निकलता है इसलिए अर्थ करते हैं अंचती प्रकाशते इति प्रत्यक ये प्रत्यक शब्द की उत्पत्ति होगी प्रातिलोम प्रत्यने प्रातिलोमेन यानी असज्जड़ दुखात्मक अहंकारादि वैलक्षण्य न सच्चित सुखात्मना प्रकाशते अंचती प्रकाशते इतने यह सब प्रत्यक और इस रूप से कौन भासता है तो अंतकरण से विलक्षण जो आत्मा है अंतकरण के साथ आविद्यक तादात्म्य संसर्ग होता है और अंतकरण के धर्म आरोपित होते हैं तो कामादि से युक्त प्रतीत होता है सुखी दुखी प्रतीत होता है लेकिन अंतकरण से विविता जो आत्मा आत्म स्वरूप है वो है प्रत्येक आत्मा साक्षी और वो स्वरूपतः सच्चित सुखात्मना ही भाषता है प्रतीत होता है तो अंचती प्रकाशते प्रतीयते यह आ, प्रत्यक, ये प्रत्यक शब्द की इत्पत्ति है ये प्रत्येक और फिर प्रत्येक चासो आत्मा ची प्रत्यत्मा ऐसा जो सचित सुखात्मक आत्मा है साक्षी अंतकरण का अवभासक उसमें अंतकरण का संसर्गा स्वरूपाध्यास तथा संसर्गाध्यास हुआ अब तंच प्रत्यगात्मान इत्यादि का अवतरण है टीका में एवं अनात्म तसम उ आत्मनोपी आत्मनोपसृष्ट अध्यास आह तो तची मैंने उक्त प्रकार से वहाँ से तथा पुत्र भारदीस विकलेशु सकु वहाँ से लेकर् एवं अहम् प्रत्येनम अशेष स्वप्रचार साक्षिणी प्रत्येक आत्मनी अध्यक्ष यहाँ तक के ग्रंथ से क्या बताया गया तो कहते हैं आत्मा में अनात्मा तथा अनात्मा के धर्मों का अध्यास बता दिया गया तो अनात्मा तथा अनात्म धर्माध्यासम उदाह्य उसका उदाहरण बता करके अब आत्मनी अनात्मनो संसृष्ट अभ्यास आह अनात्मा अनाहंकारादी में भी आत्मा का संसर्गाध्यास बताया जा रहा है स्वरूपाध्यास नहीं तत्यगात्म सर्वसाक्षिण <coughs> तद्पण अंतक अघ्यस्यति तच प्रत्यगात्मजतर्ण का अधिष्ठानभूत प्रत्यात्मा सचिद सुखात्मक उसका अनादि निर्वचनीय अविद्या वशा तद्पण विद्यमान जो अंतकरण है यानी असज्जड़ दुखात्मक रूपे न विद्यमान जो अंतकरण है उसमें संसर्गाध्यास होता है अंतकरणादिशु अध्यक्ष तो थोड़ी टीका है टीका को देखिए अहम इति अध्यासे चिदात्मनु भानम वाच्यम् अहम इस अध्यास में चेतन आत्मा का भान जरूर होना चाहिए अहम अध्यास में यदि चेतन आत्मा का भान नहीं होगा तब तो अनात्मा तो सब जड़ ही है एक आत्मा ही चेतन है और वो यदि व्यवहार अवस्था में भाषित नहीं होगा तो जगत अंध्य प्रसंग आएगा ये कहते हैं अन्यथा जगत अंध्य आपत्ति तो जगत का अवभास न होने का प्रसंग न आए इसलिए मानना पड़ेगा अहं अहंकार अध्यास में आत्मा का भान होता है अहम अध्यास में आत्मभाषित तो होता है न अनध्यस्त्या अध्यासे भानम अस्ति यानी आत्मा का अध्यास क्यों मानना पड़ रहा है संसर्गाध्यास तो कहते इसलिए मानना पड़ रहा है कि अध्यास में चेतन आत्मा का भान मानना जरूरी है और ये भी आत्मा का संसर्ग अध्यास नहीं मानेंगे आत्मा को अनध्यस्त मानेंगे तो जो अनध्यस्त वस्तु है उसका अध्यास में भान नहीं होता है अध्यास का विषय अध्यस्त पदार्थ ही बनता है भ्रांति में प्रतीति अध्यारोपित वस्तु की ही होती है न कि अनध्यस्थ की इसलिए अधिष्ठान अज्ञात रहता है और भ्रांति में आ, आत्मा का प्रतीत होना जरूरी है नहीं तो जगदान्ध्य प्रसंग होगा और जो अनध्यस्त हैं उसका भ्रांति में भान होता नहीं इसलिए आत्मा का अध्यास मानना जरूरी है और आत्मा का स्वरूप अध्यास मानेंगे तो स्वरूप भी बाधित होगा जो भी अध्यास तो होता है वो उसका बाद होता है तो इसलिए आत्मा का वही अध्यास मानना है जिसका बाद होने पर भी आत्म स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई दोष न आए स्वरूप अबाधित रहें और अध्यास में आत्मा का भान भी हो ऐसा ही मानना पड़ेगा इसके लिए मान रहे हैं। संस्लिष्ट आत्मा अध्यास में प्रतीत होता है तो नच अध्यासे भानम अस्ति। ननध्यस्त अभ्यासे भानमस्त रजताद आत्मन संसर्गाध्यास्य से अधिष्ठान भूता रज्जु का जो सामान्य अंश है इदम जो विशेष अंश है रज्जु वह अधिष्ठान है वह अज्ञात है और सामान्य अंश जो है अयम सर्प अयम दंड इं माला इं भूरेखा इत्यादि अध्यास में अधिष्ठान भूत रस्सी का जो सामान्य अंश है इदम अंश का सर्पादि के साथ है। जो सामान्य इदम अंश है उसका स्वरूप अध्यास नहीं है इसलिए स्वरूप बाधित नहीं होता केवल अध्यस्त के साथ ईदम का जो संसर्ग है वो बाधित होता है और अध्यास्त के रस्सी का ज्ञान होने पर रस्सी के सामान्य स्वरूप का जो सर्प अध्यास्त सर्प के साथ संसर्ग था वो बाधित हुआ और सामान्य स्वरूप प्रमा में भी भासता है इम रब्जू ये जो प्रमा है इस प्रमा में भी इदम अंश अधिष्ठान का सामान्य अंश भास रहा है वह अध्यस्थ से अब असंश्लिष्ट है अध्यस्त के साथ जो संश्लेष था उसका वो बाधित हो गया और अधिष्ठान से अधिष्ठानी उसका वास्तविक रूप है उससे वो अभिन्न प्रतीत हो रहा है ऐसे ही आत्मा का सामान्य अंश है सचित अंश आनंद अंश है रज्जु के तरह विशेष अंश वह अज्ञात रहता है और सचित अंश का संसर्ग संसर्गाध्यास होता है इसलिए अहम अस्मि ऐसा भान होता है ये जो अहम अंश है वो सचित रूप सामान्य अंश है और आनंद अंश है जिसे ब्रह्म कहा जाता है अधिष्ठान है तो अहम् ब्रह्मास्मि में जो सामान्य अहम अंश है वो भी भाजता है और वो विशेष जो है आनंद रूप ब्रह्म वो भी भाजता है इसलिए आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन आनंद स्वरूप ब्रह्म को आनंदम ब्रह्मण ये षष्टी राह शिरा के तरह अवैध अर्थम है यानी आनंद स्वरूप ब्रह्म का मय के रूप में भान होने पर अपि हो न कुत भी भय का कारण ही निकल जाता है द्वितीयादव भयम भवती का बाद हो जाता है वो तो फिर किसी से भी उसे भय नहीं होता मतलब भय हेतु की निवृत्ति ये आनंद स्वरूप ब्रह्म ज्ञान का प्रयोजन है सहेतुक भय निवृत्ति तो इसलिए कहते हैं कि तस्मात रजतादो तस्मात्जतादम ईव आत्मनः संसर्ध्यास एष्टव्य तो जैसे रजतादि का जो इदमादि सामान्य अंश है वह अध्यस्थ रजतादि से संश्लिष्टतया भाषता है अध्यस्थ रजतादि से संश्लिष्टतया भाषित होता है रज, इसका सुप्तिका का सामान्यांश ऐसे ही ये जो है आपका आत्मा का अहम ये सामान्यांश है और वो भाजता है मैं मनुष्य हूँ मैं करता हूँ मैं आ, इच्छावान हूँ मैं सुखी हूं मैं दुखी हूँ इत्यादि मैं उसका संसर्गाध्यास है सामान्य अंश का विशेष अंश का नहीं तो रजतादो रजताद आत्मन संसर्गाध्यास एष्टव्य ये बताया गया अब वहाँ पर आया था कि सर्वक्षिण तद्ण तद्विपय मैं तत्थकर्ते तद हैं आध्यस्तडवस्तु उससे विपरीत अधिष्ठान चेतन तो कहते हैं कि तद्ण मैं तने अध्यस्थस विपर्यधिष्ठान चैतन्य वो अध्यस्त जड़ का विपर्य है अधिष्ठानत्व और चैतन्य तदात्मना स्थित तो तद अवस्थित जो सर्वसाक्षी है उसका अंतकरणादि में संसर्गाध्यास होगा तो तदात्मना यानी चैतन्य रूप से तथा अधिष्ठान रूप से स्थित जो ब्रह्म है आत्मा है उसका संसर्गाध्यास अंतकरणादि में होगा तत्र त्रज्ञाने अब थोड़ा ये पूरे ग्रंथ का भाव बताया जा रहा है भावार्थ इसे देखिए दो पंक्ति में कि तत्र अज्ञाने केवल आत्मना संसर्ग तो अज्ञान तो यहाँ तत्र अज्ञाने केवल आत्मन संसर्ग ऐसे लगाना आत्मना नहीं ष्यंत हैं केवल आत्मन क्योंकि आगे है ना मनसी अज्ञान उपहितस्य देहादो मन उपहितस्य तो यहां भी षष्टअ तो होना चाहिए तो अज्ञान में संसर्गा है किसका केवल आत्मा का यानी अज्ञान का अधिष्ठान भूत आत्मा तो केवल आत्मा ना शुद्ध आत्मा और उसका संसर्गाध्यास अज्ञान के साथ है अज्ञान में केवल आत्मा का संसर्गाध्यास और मन में अज्ञान उपहित से आत्मन यहाँ षंत है वहाँ पर भी आत्मना वो प्रूफ देखते समय छूट गया तो वैसा ही रह गया तृतीयांत हो गया विसर्ग होना चाहिए दीर्घ नहीं आत्मना में से दीर्घ मात्रा को हटा करके विसर्ग करना तो मन में अज्ञान उपहित आत्मा का रहे संसर्ग रहेगा संसर्गाध्यास और देहादि में देह इंद्रियादि में मन उपहित अंत आत्मा का संसर्गाध्यास होगा इति विशेष ये समझना कि मन उपहित का देह इंद्रिय में संसर्गाध्यास अज्ञान उपहित का मन में संसर्गाध्यास और शुद्ध आत्मा का अज्ञान में संसर्गाध्यास वो अधिष्ठान जो जिसका अधिष्ठान है उसका उसी में अध्यास उसी उस उस उससे उपहित आ, आत्मा का उसके साथ संसर्गाध्यास तो जैसे देहादि का अंतकरण उपहित आत्मा में अध्यास है ना इसलिए अंतकरण उपहित आत्मा का देहादि में संसर्गाध्यास और आज्ञान उपहित आत्मा में मन का संसर्ग क्या नाम स्वरूपाध्यास तथा तो संसर्गाध्यास है मन का तो इसलिए अज्ञान उपहित आत्मा का मन के साथ संसर्गाध्यास और आत, शुद्ध आत्मा में अनादि अनिरोचनीय अविद्या अनादि काल से कल्पित है इसलिए उसका अविद्या का अधिष्ठान है शुद्ध आत्मा तो उसी का संसर्गाध्यास हो जाएगा अविद्यक वो भी कोई वास्तविक नहीं है वास्तविक तो असंग ही है और जो संसर्गाध्यास है वो आविद्यक है अविद्या के साथ अविद्यक संसर्गाध्यास शुद्ध आत्मा का है ये विशेष यानि अवान्तर भेद है।, है आत्मा का संसर्गाध्यास है हाँ वो अनात्मा दो प्रकार का कार कारणात्मक अनात्मा कार्यात्मक अनात्मा कार्यात्मक अनात्मा में भी एक मन रूप अनात्मा और दूसरा देह इंद्रिय रूप अनात्मा और कारण रूप अनात्मा अज्ञान तो अज्ञान रूप अनात्मा के साथ शुद्ध आत्मा का संसर्ग संसर्गास और अंतकरण रूप कार्यात्मक अनात्मा के साथ अज्ञान उपहित आत्मा का संसर्गाध्यास इंद्रिय इंद्रियप अनात्मा के साथ अतरण उपहीत आत्मा का संसर्गाद्यास। एवं आत्मनी संसर्गाध्यास आत्म बुद्ध्याद्यास कर्तृवादी लाभ बुद्ध्याद्या इति भाव तो एवं आत्मनी बुद्धियादि अध्यासात् कर्तृत्वादि लाभ आत्मा में जब बुद्धियादि का स्वरूपाध्यास तथा संसर्ग अध्यास हो जाएगा तो अध्यास्त बुद्धि रूपी जो धर्मी है उसका कर्तृत्व भोक्तृत्वादि धर्म आत्मा में अध्यारोपित होगा तो कर्ता भक्ता बन जाएगा प्रमाता बन जाएगा और के साथ आत्मा का होने से आत्मा के चैतन्य धर्म का ओ अन्वय होगा लाभ बुद्धियादि भी चेतन प्रतीत होंगे ये कार्यक्रम संघात भी व्यवहार अवस्था में पत्थर आदि की अपेक्षा विलक्षण चेतन प्रतीत होता है ना व्यावहारिक चैतन्य का लाभ बुद्धियादि में होगा चेतन आत्मा का होने से संसर्गा अभिप्राय हुआ अब एवं अयम अनादि अनंतो नैसर्गिक इत्यादि का, का अवतरण आ रहा है टीका में इस पर चर्चा होगी कल